होता है उसमें है? मान लो बस दृढ़ता के साथ मान लो मैं भगवान कहू भगवान मेरे हैं मैं मेरा बंधन तू तेरा एल, सीधा बात तो शास्त्र समस्त शास्त्र का जिष्ठ छात्र ज्यादा जरूरत नहीं है शास्त्र अध्ययन करने का मैं से मेरा मैं शरीर हूँ तो मेरा सब संसार है मैं मैं मैं शरीर नहीं तो तो तो कौन तुम हो मैं तुम्हारा तो तुम्हारा है तू तु तू तेरा तु तेरा मुक्ति मैं मेरा बंधन मान लो तो जान लो तो काम बन जाएगा यह है जड़ आप ऐसे नहीं है जो हम स्वीकार करने से काम बन जाएगा ये दृढ़ता के साथ अगर धारण करोगे ना तो धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे तुम्हारे भीतर वो आकर के वो भावना सुदृढ़ हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे विषय वस्तु पदार्थ से मन हटना शुरू हो जाएगा अरे हम कहाँ फंस गए अरे हम कहाँ फंस गए हमको तो जाना है हमको जाना है हे तब प्रार्थना आएगी तब हृदय से प्रार्थना आएगी यहाँ से प्रार्थना तब शाब्दिक प्रार्थना नहीं तब आएगा हृदय से प्रार्थना प्रार्थना करने के लिए शब्द का संस्कृति जानने की जरूरत नहीं है एक बच्चा माँ माँ करके जब रोता है ना कुछ शब्द बोलना आता नहीं माँ जान जाते हैं हमारे लिए बच्चा रो रहा है माँ छटपट आते हैं कब कब छोड़ करके बच्चे को हम गोदी में ले लेंगे माँ माँ जान जाए तो प्रार्थना होता है हार्दिक प्रार्थना शाब्दिक नहीं तो आएगा आएगी प्रार्थना तो आप हृदय से हा को मई हाँ प्राणेश्वरी कब कृपा करोगी हमारे तो दीन भी से जा रहा है कब कृपा करोगी प्राणेश्वरी हमारे तो दीन भी से जा रहा है तब तो आएगा तब आएगी उत्कंठा नहीं थोड़ी आएगा शब्दिक थोड़ी है हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा ये सब तो शब्द से काम नहीं चलेगा तेरा तुझको अर्पण हमने कहते हैं ना ए प्रार्थना में आरती में न कहते हैं ना तेरा तुझको तुलपण सब दिक कह दिया ए दो पैसा घूम जाने से पता चलेगा फिर क्या तेरा तुझको और पर क्या है ये शाब चलेगा नहीं सुनेगा नहीं भगवान सुनते नहीं हैं हार्दिक बच्चा जैसे हृदय जैसे यहाँ से आएगी वो प्रार्थना कब आएगी जब देखोगे दृश्यमन जगत ये सब झूठा है हम फंस गए हैं अनादिकाल हम स्वरूप भूल करके हमारे सबसे प्रियतम सबसे निकटतम हमारे ठाकुर जी हमारी राधारणी हमारी प्राणेश्वरी उनको भूल करके मैं कहाँ डोल रहा हूँ तो अभाव बोध होगी जब अभाव बोध तभी तो जाकर के वैकुलता बैकुलता से उत्कंठा उत्कंठा से फिर जाके धीरे धीरे धीरे धीरे वही तलमयता तल दिन ये तो क्रम है पहले तो प्रयोजन बोध प्रयोजन बोध से कर्मचे पहले हमारे प्रयोजन बोध हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है हम जानते ही नहीं आपका मानव जीवन है हम महाप्रभु बात कर रहे थे हम आ गया दूसरे विषय में माफ़ करना ये सत्संग है प्रसंग बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत जरूरी है बोलिए कि भगवान हम सुन रहे हैं कि करुणा हमें लग रहा है इतना डिफिकल्ट टास्क दे दिया माया उन्हीं की इतनी प्रबल कि हम परेशान मतलब पर लड़के कहा परेशान है आपने शिकार कर लिया सोने के लिए तैयार नहीं आप परेशान है और भगवान का दोष लगा दिया हुँ. आप तो सोने के लिए तैयार नहीं है परेशान तो आप है भगवान का दोष लगा रहे हैं परेशानी हम परेशान क्यों है हम छोड़ नहीं पा रहे हैं कान क्यों नहीं पा रहे हमारे आकर्षण है बंगाल में ना उधर बंदर पकड़ते हैं कैसे जानते हैं बंदर वो क्या करते हैं ऐसे मोटा एक लोहे का ऊजा कहते हैं बंगल ऐसे घड़ा मुँह ऐसे छोटा होता है उसके अंदर ना लड्डू रख देता है और बंदर आता है बंदर के दिखता है लड्डू तो क्या करते हैं उसके अंदर हाथ ऐसे मूख है जो ज़्यादा वो कोई रकम घुसा सकता है आ, तो ऐसे चेष्टा करके लड्डू पकड़ लेता है लाडू अब लाड्डू लेके उठाएगा लाडू अब हाथ हो जाता है मोटा मोटा होने से हाथ अटक जाता है अब हाथ निकलता नहीं है और अरे है काय काय है काय काय अरे भाई लाड्डू छोड़ दे हाथ निकल जाएगा ना लाड्डू छोड़ेगा नहीं लाडू <laughs> लेकर के ही हाथ उठाना है।, तो है ना ऐसा लाड्डू ले लिया हाथ में ले करके आप उठाएगा हाथ फल गया ना मोटा हो गया मोटे हो गया आप निकलता नहीं है काय तब तो जाके उसको जो खिलाड़ी है वो जाके उसको पकड़ लेता है ये हम लाडू छोड़ने के लिए तैयार नहीं ना दोड़ देते हैं भगवान का लाड्डू लेके हम वहां जाना चाहते है बताओ बोले लाड्डू छोड़ना नहीं लाडू छोड़ो ना वो बहुत नजदीक है सबसे निकटतम है सबसे निकटतम सबसे प्रियतम लड्डू छोड़ो भगवान का दोष नहीं लगाना ऐसे बहुत गलत है अपना गलतियाँ को हम सौंप देते हैं उनके ऊपर भगवान क्यों वो ऐसा करते हैं भगवान कुछ नहीं करते हैं तुम कर रहे हो तुमको अच्छा लग रहा है जिस दिन अच्छा नहीं लगेगा उस दिन भगवान तुमको लड्डू छोड़ दो कि भगवान तुमको निकाल निकाल लेंगे जय तू सर्वाणी कर्मा महिष्य मरा अन्य नोग न मांग ध्यान उपास अहांग समुद्धरता मृत्यु आगरात भवाविन अचरत पर तुम तो आविष्य समस्त तो शाम। शाम। कर्म भगवान में समर्पण कर दिया तुम्हारा कर्म तुम करते हो हमारा कर्म नहीं ये कर्म का कर्ता तुम हो हम करते नहीं है हम तो सिर्फ दाज बन तुम्हारे प्रसन्नता के लिए तुम्हारे कर्म हम कर रहे हैं इसका कहते कर्म समर्पण भगवत प्रसन्नता ही हमारे कर्म का उद्देश्य हो लेकिन ऐसा नहीं हम तो अपना उद्देश्य भोगवृत्ति हमारे उद्देश्य हो और नाम दोष लगा देते भगवान का ये तो सर्वानी कर्मा ने वही सं और मत पड़ा बस आप सब कर्म छोड़ दिया आप क्या मत पड़ा मैंने तुम हो तुम मेरे हो मैं तुम्हारे हो और क्या जब ऐसा हो जाता है तब तो, अनन युव जन मांग धैं तुपाशते उसमें ऑटोमेटिक चिंतन होगा क्यों संसार में जब हमारा आश्रय नहीं अवलंबन नहीं हमको कुछ चाहिए नहीं हमको कुछ लेना है नहीं कुछ देना है नहीं तो ऑटोमेटिकली मन भगवत चरण में रहेगा कौन तो मन तो जाएगा नहीं कहीं मन को तो कुछ चाहिए ना मन कभी सुन वैकेंट नहीं रहता है मन को देना पड़ेगा कुछ जब कोई आश्रय नहीं तो ऑटोमेटिक भगवत चरण में जाके संलिप्त संलिप्त हो जाएगा मंग भगवान अहं उसको संसार सागर से उद्धार करता मैं बन जाता उसको उद्धार होने के लिए चिंतन करने का जरूरत नहीं है हमें जो अभिष्ठ है संसार के प्रति आवेश नहीं मेरे प्रति जो आवेश है ऐसे अभिषित चित्त वृत्ति जिनकी मैं अभिषित चेत उसके में बहुत जल्दी निजी कृपा बल से सागर से पार करके मैं अपने बस बुला लेता हूं है ना? भगवान कहते तुमको चेष्टा करने का कोई जरूरत नहीं है ना? तो माफ कीजिएगा आप जो कह रहे हैं आपसे हम एक मत नहीं हो पर खैर हम भी वही मुंह में पड़े ऐसे नहीं जो हम मुक्त तो हो गए हैं हम अभी मुक्त तो नहीं, मुक तो नहीं है लेकिन हम जानते हैं मुक्त नहीं है लेकिन हम जानते हैं टनाटन गैन है <laughs> लेकिन कर्म संस्कार बस अभी भी फंसे वो भी उनकी इच्छा क्या कर रहे हैं वो जाने न लड्डू पकड़ के हम उठाना नहीं चाहते लेकिन ये क्या जाने क्या की इच्छा क्या कर रहे हैं उनकी इच्छा लड्डू हम जानते हैं लड्डू है लड्डू हमको चाहिए भी नहीं ये भी हम जानते हैं कभी प्रार्थना भी नहीं।, नहीं कि हमको लड्डू चाहिए बल्कि हम छोड़ कोई इच्छा ही नहीं फिर भी उनकी इच्छा क्या कराएंगे हमारे द्वारा हो जाने है ना ये बात है ना? तो भगवान जब लीला करते हैं वो ऐसे मनुष्य ची से ऐसे बंधुन दशा प्राप्त हो करके नहीं भगवान लीला करते चिन्मा लीला चिन्मा जोगो द्वारा हम चलते हैं महामाया द्वारा भगवान जब लीला करते वह है, है जोगमाया द्वारा चिन्मयी माया भगवान के अंतरंग माया है वो अंतरंग माया वो चिन्मयी माया दिव्य माया वो वो मायातीत गुणातीत इंद्रियातीत भगवान जब नरोला करते हैं उस समय वो जोगमाया को लेकर के आते हैं नाह प्रकाश सर्वस्व जुग मया सम नीजानाती लोकम अजम अव्यम जुगमया समावृता भी अजो भीषण अव्यत्म भूता नाम ईश्वर भीषण प्रकृति समधिष्ठा सम्भवामी आत्माय तो भगवान की जो ये लीला है ये लीला चिन्मय है दिव्य है आनंदमय है इसलिए कहते हैं भगवान की लीला चिंतन करो इसमें तुम इस शंसार सागर से बहुत जल्दी पाल लगा दिए हुए ऐसे महाप्रभु आए हैं और लीला किए हैं जो कि हमारे सामने वो लीला जो है हमारे चिंतनियों हमारे लिए बंदनीय अनुसरणीयों ये है है ना तो महाप्रभु इस तरह से लीला विनोद करने के लिए तत्सित भक्त को आनंद वर्धन के लिए तत्सित समस्त बद्ध जीवात्मा जीव चैतन्य सत्ता को जगाने के लिए जगा करके वो राधा कृष्ण जुगल प्रेम प्रदान के लिए महाप्रभु इस कलि युग में आए हैं महाप्रभु तो महाप्रभु जगन्नाथपुरी में हैं दक्षिण भारत भ्रमण करके आए हैं भ्रमण करके आप चिंतन कर रहे हैं कि हमको अब थोड़ा सा वृंदा बन जाना है सब तो भक्त को कह रहे हैं हम वृंदा बन जाएंगे आप लोग तो बोलो तो सब ऐसे सुनकर के सब जैसे मृत प्राय बोलते पुत्र मर जाए सब संसार जल जाए वो शिकार है लेकिन तुम्हारे विरह ये शिकार नहीं है कैसे तुमको छोड़ करके पलक के लिए हम कैसे जीवन धारण करेंगे जब भगवान के वो प्रेम सान्निध्य प्राप्त होता है तब साधक का ना इस संसार दृश्यमान पदार्थ के प्रति अनाशक्ति आ जाती है तभी जाकर के तीव्र वैराग्य सही वैराग्य होता है वैराग्य माने अनाशक्ति वैराग बिमाने ना नावाचक शब्द राग माने आशक्ति ने ही आशक्ति पदार्थ के प्रति इसको कहते हैं बैराग बैराग मने को पहन करके जंगल जाना नहीं बैराग माने नहीं राग राग माने आसक्ति दृश्य मान जागतिक वस्तु पदार्थ होती बैराग ये स्वाभाविक हो जाता है जब वो भगवत कृपा छटा प्रेम के किंचित एकमात्र अनुत्कृष्ट हो जाता है हृदय में तभी तो जा करके स्वाभाविक अच्छा लगेगा ही नहीं चेष्टा करके भी मन को लगा नहीं सकते तब तो जगह तब तो उसके लिए चाहिए पहले ऐसे शरणागति पहले तो चिंतन करना चाहिए मैं शरीर नहीं शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं ये सुदृढ़ निश्चय करके तुम तो पहले भजन शुरू करना पहली भावना को पुष्ट करो एवं उसमें दृढ़ निश्चय कर चिंतन करो स्थित होने के लिए प्रयत्न करो वो भूल को मिटाने के लिए प्रयत्न करो नहीं होता है तो भगवान से बार बार कहा विनम्र प्रार्थना करो जी भूल मिटा दो हमार भूल मिटा दो तो प्रभु कृपा करेंगे ददामी बुद्धिजोगन तंत्री नुमा पर जानती थी फिर मैं बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा वो जान जाता है है क्या शरीर का कब तक रहता है? ये रहता नहीं है ये धीरे धीरे धीरे धीरे इसका परसेंटेज है मान लो तो जो शरीर है एक, एक तरह भगवान है चिन्मय एक शरीर है मृन्मय ये माया है ये अमाया है अब क्या होता है मन हम तो पहले भी आलोचना किए हैं फिर थोड़ा सा हिंट्स दे रहे हैं बहुत जरूरी पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साधन के लिए जानना जरूरी है हमारे जो अहंकार है अहंकार मैंने मैं मैं शरीर हूँ शरीर संबंधी वस्तु मेरा मैं जो भोक्ता बन संसार में घूम रहे है, ये मैं मैं ही अहंकार है मैं बस मैं मेरा यह है, अहंकार अहंकार है उभयात्मक माने जड़ चेतन का मिश्रण से अहंकार तत्व पैदा हुआ है ये अहंकारी आवरण रूप में भगवान और भक्त तो, जीव चेतन सत्ता और भगवान में विष में आ गया अहंकार यही आवरण है अहंकार का दो वृत्ति एक वृत्ति एक जड़ वृत्ति सुन लीजिए थोड़ा सा जड़वृत्ति उसी कहते हैं जड़ अहंकार जब हमारा जड़ उन्मुख अविद्या उन्मुखी माने शरीर मैं हूं जड़ जड़ वृत्ति अहंकार मैं गया ना? यह है अहंकार का जड़ वृत्ति ज्यादातर हम जैसे जीव में जड़ वृत्ति प्रधान है जड़ वृत्ति होने का कारण शरीर संबंधी से आत्मबुद्धि कारण शरीर संबंधी वस्तु में हमारी आसक्ति अच्छा लगता है ये चेष्टा करके भी जाना संभव नहीं है ये ऐसा नहीं विचार के द्वारा जाएगा नहीं चिंतन के द्वारा जाएगा नहीं साधन के द्वारा जाएगा नहीं अनुशीलन के द्वारा जाएगा नहीं तो कैसे जाएगा आप आया अहंकार की चित्तवृत्ति चित्तवृत्ति क्या है जब गुरु कृपा भगवत कृपा अच्छे तरह से सुन लीजिए अगर भूल हो किसी का कोई संदेह हो किसी का कोई जिज्ञासा हो यहाँ आप प्रश्न कर सकते हैं अहंकार का चित्तवृत्ति ये चित्तवृत्ति सबके भीतर है लेकिन सोया हुआ है ये जब गुरु कृपा शास्त्र कृपा भगवत कृपा महत कृपा ईश्वर कृपा ये सब एक कृपा से उसका ये चित वृत्ति अहंकार का चित वृत्ति जागृति हो जाती है वो क्या ना वो बता देते हैं देखो शरीर मैं नहीं और शरीर संबंधी वो मेरा नहीं तो मैं हूं अभी गया नहीं मैंपन तो मैं कौन हूं मैं चिन्मय हूं दिव्य हूं मैं, मैं आनंदमय हूँ मैं मायाती हूं मैं इंद्रियाती हूं मैं गुणाती हूं मैं दिव्य हूं मैं सुंदर हूं मैं नित्य सत्य सनातन मैं हूं भगवत अंश जीव विनाशी मैं हूं है नहंकार का चित्तवृत्ति अब चित्तवृत्ति मैं, शरी मैं शरीर नहीं यह है चित्तवृत्ति जड़वृत्ति मा शरीर हूं चित्तवृत्ति मैं शरीर नहीं ये बोध होता है कब जब गुरु कृपा होती है शास्त्र कृपा होती है जैसे यहाँ सब आए हैं सब चित्तवृत्ति सब ही सब जानते हैं सब यहाँ नहीं तो वृंदावन में ऐसा थोड़ी आते हैं सब दुनिया रिश्तेदारी कुटुंब छोड़कर के दुनिया भर के तमाशा रंग तमाशा छोड़ करके वृंदावन में आकर खाना नहीं पीना नहीं यह क्यों आए हैं आए हैं चित्तवृत्ति ज्यादा है इसलिए चित्तवृत्ति है हमको जाना है कम ज्यादा ये है? है कि जिक बोलो बहुत ही शुक्रिया आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मेरे मन में बाबा जी ये क्वेश्चन उठता है कि जैसे संगत में बैठते हैं भजन कीर्तन करते हैं तो मन सब होने लगता है मन साफ होने लगता है परमात्मा के प्रति विश्वास और से सुदृढ़ होने लगता है जैसे ही संगत से जाके घर पे एक दो दिन बीतता है तो फिर वो दुनिया सच्ची लगने लगती है फिर इन चीजों से बुद्धि कहती है कि क्या कर रहा है बेवकूफी कर रहा है कहाँ भगवान का, का वजन गा रहा है वो तो तूड़ा फेवेगा ही हो अब ये दुनियादारी के काम है पहले ये कर ले फिर मोहन की और अनुबु के आपस में लड़ाई होती है तो जैसे दो तीन दिन बाहर रहते हैं तो फिर वो दुनियादारी में फिर घुस जाता है फिर उसको पकड़ के लेके आते हैं कि नहीं नहीं तू कहाँ घुस गया फिर संगत का मौका मिल जाता है तो कई बार क्या होता बाबा जी जैसे संगत का मौका नहीं मिलता आप बड़े संतों से कभी दर्शन नहीं हो पाते किसी भी कारण फिर फस जाते हैं इस माया जाड़ में और फिर हम जान गए है जो हम शरीर नहीं लेकिन शरीर का आवेश पूरा है ये नहीं गया नहीं आवेश शरीर का पूरा आबेश है खुद पीपसा काम क्रोध लोभ मोह सब है हमारा आवेश लेकिन चित्तवृत्ति जागा है जो वास्तविक शरीर में नहीं तो क्या होता है जब तो साधुसंग सत्संग इत्यादि के द्वारा मन धीरे धीरे धीरे धीरे मनुशीलन के द्वारा एकांत वाषा आदि नाना प्रकार आहार शुद्धि संग शुद्धि इत्यादि शुद्धिकरण के द्वारा साधु संग में रहकर महत्पदाश्रम में रह बहुत कठिन है सब दी सब चारों ओर से जब इस तरह से अनुशीलन शुरू हो जाता है तब तो धीरे धीरे चित्तवृत्ति का जागरण होना शुरू हो जाता है इसका अभिनिवेश भगवान की ओर बाँटता जाता है है न बाटने का क्रम है मान लो जब चित्तवृत्ति हमारा साधु संग से एकदम जीरो से आज्ञा 40 परसेंट तो 60 परसेंट ये जड़वृत्ति में रहेगा इसका आकर्षण जड़वृत्ति माने ये अहंकार का ये वस्तु का आकर्षण रहेगा 60 परसेंट होने का कारण इसका दबाव ज्यादा रहेगा यह आपको किसी भी समय वो चित जाए ना उसके भगा करके आपको संक्षार में लेने का सामर्थ्य रखता है ये जड़वृत्ति क्योंकि इसका परसेंटेज ज्यादा है थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए ना हम जो कहें नहीं समझते थोड़ा सा आलोचना कर सकते हैं है ना ये तो आलोचना के विषय वस्तु फिर मान लीजिए आप और साधन भजन ध्यान धारणा उपासना जप तप आदि और साधुसंग सत्संग करते करते आपका चित्त वित्तीय का और जागरण और अभिनिवेश चित विषय में मैंने भगवत चरण में राधाणी चरण में और लग गया इधर आ गया फिफ्टी तो इधर आ गया फिफ्टी उस समय तो बड़ा लड़ाई होता है आपस में ये करूँ ना वो करूं ये करूँ तब लड़ाई संग्राम चलता है फिर मान लीजिए आप चित्तवृत्ति धीरे धीरे 60 परसेंट हो गया भगवान की ओर चित्तवृत्ति जागृत हो गया ये 40 परसेंट इसका दबाव कम होता है इसका दबाव ज्यादा होता है मान लीजिए कोई प्रलोभन कोई मोह ममता कुछ भोग्य पदार्थों कोई विषय आशक्ति विषय सान्निध्य से मन में मन में जो इच्छा शक्ति ये ज्यादा प्रबल होने का कारण दबाव में आता नहीं है ये जानता है आता है होता है नहीं हम शिकार नहीं करेंगे ये होता है लाभ धीरे धीरे ये 80 परसेंट फिर इधर होता है 20 परसेंट उधर होता है 90 परसेंट इधर 10 परसेंट इधर एट्टी परसेंट 90 परसेंट हो जाता है तो इसका प्रबल इतना प्रबलता, जो यहाँ उस समय बहुत दुर्बल आता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता है इतना उनके मानसिकता उनके विवेक इतना जागृति होती है जो ये पराभव करके सबको हरा करके वो अपनी जगह स्थिर रहने का सामर्थ्य रहता है है ना फिर उधर हंड्रेड परसेंट इधर जीरो खुल गया चेतन ग्रंथ खुल गया है ना तो यह प्रक्रिया है ना एन ये प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे धीरे धीरे आपका मान लीजिए आप बोलते हैं जो हम विषय में जाते हैं विषय में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली और्टे, मन धीरे धीरे धीरे धीरे प्रभावित तो होता है तो फिर हम भूल जाते हैं इच्छा रहती हुए भी हम विषय को स्वीकार करना पड़ता है हम जानते हैं जो ये भूल है हम जानते हैं ये बंधन का कारण है फिर भी एक अदृश्य शक्ति जैसे हमको आकर्षित करके मजबूर कर देता है जैसे गीता में अर्जुन को कहे हैं अर्जुन कहे हैं अतः अनिच्छन्नपि अतकुक्त एम पपंग चढ़ती पुरुष हो अनिच्छन बला रहे मेरी को इच्छा नहीं बलादिप नियोजित बलपूर्वको धक्का मार के उस कर्म करने में हमको मजबूर कर देता है तो ये तो स्वीकृति है इसका कारण क्या है कारण वहां संघ के प्रभाव से धीरे धीरे धीरे वो आकर्षण करके उसको धीरे धीरे प्रभाव बढ़ाते हैं माना जड़ वृत्ति ज्यादा जा, बढ़ता जाता है और ये दुर्बल होता जाता है यह क्रिया बोले तब क्या करना चाहिए उस समय जैसे हमारे ग्रामीण अंचल में मैया लोग रसोई करते हैं है ना लकड़ी से वहाँ तो कोयला गैस पैस तो कुछ है नहीं वहाँ तो थोड़ी गैस वहाँ पैसा पाएगा कहाँ गरीब है, है? लकड़ी पकड़ी बीन गारे लकड़ी से रोशनी होती है आप अभी भी ब्रिज ग्राम में ग्रामगंज में जाएगा ऐसा गैस फैश का उतना पैसा कहाँ हजार रुपया है गैस हैं तो क्या करते हैं मैया लोग उनका आदत बन गया जब मान लीजिए सब्जी बना रहे हैं चावल बना रहे हैं अग्नि और लाकड़ी दे, दे देते हैं लकड़ी देके अब वो तो उबलता है ना मैया इतना समय में क्या करते हैं अपना और दूसरा काम कर लेते हैं कोई तो मसला पीस लेते हैं कोई तो पानी ले आते हैं नजर रहता है कि अग्नि और लाकड़ी बूद ना जाए लाकड़ी एक बार मुँह के पास आकर नियम है लाकड़ी चूल्हा के जलते जलते आकर के फिर लाकड़ी बूझ जाता है तो क्या करना है क्या करते उस धक्का मर के हिला के फिर भीतर घुझा देता है घुझा के फिर काम करता है देखता है तो अब बूथ तो नहीं गया फिर जा कर के काम कर देगा तो पट करके आके लकड़ी को हिला करके भीतर दे देता है ऐसा माना वो अग्नि जलना चाहिए ऐसा ही जब हमारे संसार में रहते हैं और लाकड़ी जैसे हमारे सत्संग के जो प्रभाव वो बुतना शुरू हो जाता है उस समय क्या करना चाहिए नहीं फिर साधु संग में जा करके उसको हिला करके उसको जागा के रख ये तो करना ही पड़ेगा इसका तो कोई ऑप्शन नहीं है ये सबके लिए आपके लिए नहीं सिर्फ हमारे लिए हम साधु हैं ये नहीं हम मुक्त तो हैं ये बात नहीं है ये बात नहीं है ये भ्रम है ऐसा नहीं ऐसा होता नहीं घर छोड़ने से कुछ नहीं होता है तो सबके लिए यही प्रक्रिया जब देखते हैं वो बूत रहा है माना हमारे भोक्ति जो भी हमारा जल रहा था वो धीरे धीरे सुख रहा है संसार में परिवे स्त्री पुत्र परिवार कुटुम्ब आदि माया मोह ममता के भीतर रह करके वो हमारे धीरे धीरे निस्तेज होते जा रहा है वो व्याकुलता नहीं वो उत्कंठा नहीं संसार अच्छा लगता है हम जानते हैं लेकिन विवशता हमको इस तरह से विवश कर देता है उस स्थिति में ऐसे ही साधु संग में जा कर के महोद सान्निधि में करना ही पड़ेगा ऑप्शन नहीं इसका आप बोलेंगे नहीं इसका ऑप्शन बताओ ऑप्शन होगा नहीं इसके लिए तो साधना करना ही पड़ेगा थोड़ा सा एकांतता एकांत तो भजन मान लीजिए घर में रहते हैं घर में ही एकांत तो कर लीजिए जंगल एकांत तो नहीं एकांत तो एकांत तो माने एका तो तुम ही हो और कोई नहीं है इसको कहते एकांत तो। एकांत मैंने जंगल नहीं जंगल में गए हैं वहाँ भी चल रहे हैं दस बीज ले के बैठ करके खिलून चल रहा है बातचीत चल रहा है तो ये क्या ये एकांत था तो क्या ढोंग ढांग इसमें क्या होता है इसमें क्या भजन होगा ए बाबा जंगल में रहते हैं तो क्या हुआ इसमें है घर में एकांत होना पड़ेगा कभी जंगल है नहीं और हमको जंगल में जाना भी नहीं है हमको न घर में एक दर्जा कुटी एकांत कर लो हम कोई इस समय हम निकलेंगे नहीं किसी से व्यवहार नहीं रखेंगे मोबाइल को बंद कर दो संपर्क को बंद कर दो बहुत ज़रूरी होने से फिर देखो जो जितना ना होने से ना उतना तक संपर्क को रखो बाहर जगत से जैसे ए, हम लोग जब कुटुंब से बात करते हैं तो एक मिनट का बात कर सकते हैं नहीं वहाँ तो लंबा छेड़ दिया आधा घंटा लोग अब ग्राम में बढ़ता वो किया वो किया वो ऐसा किया ऐसे किया अरे ऐसा तो उनका बेटा तो बड़ा बदमाश है ऐसा है ऐसा उनके आधा घंटा छेड़ दिया इस तरह से हमको बहुत हिसाब के साथ इसको हमको सावधानी से हमको आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा बोलिए बाबा जी एक बोलिए प्रभु से प्रार्थना किस तरीके से करें लायक हो जाए कि पसंद आ जाए हमें मन की शांति मिल जाए और सही प्राप्ति हो जाए प्रार्थना का शब्द होता नहीं है ऐसा हमारे अंदर शब्द का हुआ प्रवेश नहीं है भगवान शब्द देखते नहीं है क्या शब्द हम प्रार्थना कर रहे हैं शब्द शैली नाना रकम स्तुति बंधन सुनते ही नहीं हृदय का वेदना एक वेदना हे नाथ हम तुम्हारी शरणागत हम रक्षा कर प्रभु शब्द नहीं भीतर से ही वो आवाज चलेगा हम तुम्हारे शरणगत है प्रमको छोड़ना नहीं तो बह जाएंगे हम रात हमको बहने नहीं देना दाँत तो हम तुम्हारे हैं रात हमको बचा लो ना बोलिए बोलिए जैसे अब एक बच्चा लड़का या लड़की सब परिवार में पैदा हुआ उसने बड़ा एग्जाम पास करके बड़ी सफलता हासिल कर ली अब वो मतलब अधीन हो गया ना वो अहंकार से कैसे बच पाएगा वो तो उसके लिए कैसे संभव अहंकार ऐसे थोड़ी जाता है अंकर का वृत्ति को बदलना है चित वृत्ति में ले जाना है मैं शरीर नहीं ये एजुकेशन देना पड़ेगा घर में बच्चे को देना पड़ेगा परिवार को देना पड़ेगा ये एजुकेशन है एजुकेशन का दो वृत्ति एक जड़ वृत्ति के चित वृत्ति है एक स्पिरिचुअल एजुकेशन एक मेटेरियल्स एजुकेशन हम तो मेटेरियल्स एजुकेशन ये तो हम देते हैं बच्चा को शिक्षा देते हैं इतिहास जियोग्राफी आदि सब कुछ टेक्नोलॉजी आदि सब सिखाते हैं स्पिरिचुअल हमारा आत्मिक आत्मज्ञान जो है हमारे आध्यात्मिक विषय जो ये ज्ञान तो हमारे देते ही नहीं जानते भी नहीं हमारा आग्रह नहीं ना स्कूल में कॉलेज में ना विश्व में कहीं है ही नहीं अगर होता थोड़ी है मारणास्त्र जो सृष्टि करते हैं पूरा विश्व को नष्ट विनाश करने के लिए ऐसे ऐसे सब एटमिक पावर सब मरा रहे है, शिक्षा है ये, ये क्या ये कौन सा शिक्षा है कौन सा विद्वत्ता है ये पूरा भगवान के सुंदर सृष्टि को विनाश के लिए विद्वत्ता ये विद्या भौतिक विद्या जहाँ आत्म संबंधी भगवत विषय स्पिरिचुअल एजुकेशन जहाँ है नहीं वहाँ ये विनाश का कारण बन जाता है ए, ये ताम देते हैं बच्चे को और तुमको मिलेगा ही ऐसा जो परिवार वाले और रिश्तेदारों में कई लोग ऐसे होते हैं जो मुंह पे प्रशंसा करते हैं और चारुकार जिससे बढ़ता है लोगों का घमंड होता है और हमसे भी वो ऐसी कामना करते हैं कि ये हमारे सामने हमारी प्रशंसा करें तो इससे कैसे बचा जाए? देखो कौन क्या सोचता है कौन क्या हमारे विषय वो धारणा करता है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है उनका अपेक्षा मत करो उपेक्षा करो अपेक्षा करोगे तो फट जाओगी उपेक्षा करने का चेष्टा करो हाँ ठीक है हसी मुख खबरदार मिलान मुख नहीं करना हम तुमको उपेक्षा कर रहे हैं व्यवहार के द्वारा नहीं व्यवहार में तो आहा हा तुम छोड़ के हमारा कोई है नहीं संसार में ये है व्यवहार ऐसे रखो लेकिन उपेक्षा करो अपेक्षा नहीं करना हम व्यवहार का अपेक्षा रखते हैं हमको स्तुति करेंगे हमको ये करेंगे हमको प्रेम करेंगे हमको ये करेंगे ए ये ये अपेक्षा नहीं जो साधक जो भजन करेंगे वो उपेक्षा करेंगे मन से तन से नहीं खूब आओ भाई आओ भगवत आओ खाओ आए हैं कुटुंब कुटुंबो आमा आए हैं आई आई आई आई मामा जी मामा जी बैठो मामा बैठो हम तो थोड़े व्यस्त है ना जब पढ़ी दो पढ़ी दो ये दो करके बैठा कर घर में दर्जा दे ती ती, माला लेके बैठ जाओ मामा सोच रहे बड़े व्यस्त है हमारे भांजा ठीक है कोई बात नहीं बैठो क्या करेंगे हम ऐसे चालाक करना पड़ेगा व्यवस्था क्या करे मामा बहुत क्या करें इतना व्यस्तता आप आए हैं देखिए फिर भी देखिए आपसे थोड़ा सा बात कर नहीं पाए अच्छा ठीक है फिर आ जाइए है अच्छा चाय पी लिया अच्छा राधेश दो। इस तो दोस्त नहीं लगता ना परमार्थ के लिए धर्म के लिए धर्म रक्षा के लिए परमार्थ रक्षा के लिए भजन रक्षा के लिए और प्राण रक्षा के लिए ये जगह चलता है ये धर्म रक्षा के क्षा उनको धर्म रक्षा करना है क्या करें उपाय नहीं है जेल में भर दिया चैतन्य चैतन्य पढ़े है ना जेल में भर दिया तो जेलर को बोलते है भाई देखो तुमको हम इतना पैसा देखिए इतना पैसा नहीं हमको छोड़ दो बोले छोड़ देने से हमारा नौकरी चला जाएगा हमको सुनी में चढ़ा देगा अरे तुम चिंता तो मत हम इस देश में ही रहेंगे नहीं हम एकदम दरवे बन के मक्का चले जाएंगे हम दरवे बन के एकदम मक्का चले जाएंगे तो ये इस देश में ही नहीं रहेंगे एकदम मक्का चले जाएंगे और अरे दबाई ये तो बड़े दरबे अच्छा है अच्छा दरवेश है ये तो मक्का चला जाएगा चलो भाई उसे छोड़ दिया चलो ऐसी बात है तो ये धर्म रक्षा के लिए प्राण रक्षा के लिए भजन रक्षा के लिए कभी कभी ऐसा थोड़ा सा इसका आश्रय लेना जरूरी वर्तमान समय समय बहुत खराब है ना तुम भजन दिखाओगे तुमको दुश्मन घर के तुम्हारा मेंबर तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा दिखाओ ना माला तिलक करके माला लेके बैठ जाओ कुछ नहीं देखो ना फिर देखो घर में कितना शांति शुरू हो जाएगा और टीवी देखो ये देखो गाली गालोज करो झगड़ा करो लड़ाई करो है पड़ोसी में लड़ाई करो दंगा करो रात दो बजे तक बैठी बैठी टीवी देखो पूछ नहीं खूब सुंदर अच्छा मेरा बेटा बहुत अच्छा है बहुत बुद्धिमान है थोड़ा सा भजन करोगे ना इसीलिए क्या जरूरत है झगड़ा में पड़ने का रात को मैया लोग जो है संदग्ने बोलो बस सर धमक रहा है हमको डिस्टर्ब मत करो हम तो सो जाएंगे कुछ नहीं अपना घर में जाकर माला लेके बैठ गया सुबह उठा आठ बजे अरे इतना देर क्या करे तो अभी एकदम ठीक नहीं माथा धमक रहा है भजन करके तीन बजे उठ करके मजर पे बैठ गए हैं निकल रहे हैं बस अपना काम कर लिया बस जैसे अभी अभी आपने लोहा और अग्नि के बारे में बताया जैसे बुद्धि दो तरह की होती है एक तो होती चेतन बुद्धि दूसरा होता है काया बुद्धि तो क्या काया बुद्धि को खत्म करना ही समाधि का स्तर है जैसे मैंने एक बुक से पढ़ा था जितने भी बड़े बड़े साधु होते हैं समाधि को प्राप्त करके और उसके बाद दुनिया में मिरेकल्स कर देते हैं जैसे प्रभुपाध जी ने इतना कुछ किया लेकिन वो किसी इंसान के लिए करना ये संभव नहीं था तो मुझे कभी ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने समाधि प्राप्त कर लिया होगा तब तो फिर भगवान स्वयं उनके हृदय में अपरित होकर कृष्ण का प्रचार किया तो क्या मतलब काया बुद्धि को खत्म करना ये समाधि है काया बुद्धि को खत्म किया नहीं जाता है काया बुद्धि खत्म हो जाता है जब अपना भगवत उन्मुखी होती है अपने मनो मनोवृत्ति हमारे इंद्रिय वृत्ति जब भगवत उन्मुखी होता है ऑटोमेटिकली काया के प्रति शरीर के प्रति हमारे अनाशक्ति आ जाएगी है ऐसा होता है शरीर के प्रति अनाशक्ति धीरे धीरे धीरे धीरे मन की एक तल दिन आता तनमय आता फिर धीरे शरीर के प्रति अपनापन ये धीरे धीरे इसका उपनिवेश कम होता जाएगा काया के प्रति अनाशक्ति हुआ नहीं जाता हो जाता है कब होता है जब भगवत चरण में मन लग जाता है तब आ, क्रिया के बात कह रहे हैं वो तो भगवान जिसके द्वारा जो कराते हैं कौन कह सकता है हमारे द्वारा हम ये करेंगे हम काया को इस करके एकदम बिल्कुल समाधि लगा करके हम जगत कल्याण करेंगे ये सपना बताए ना भगवान जिसके द्वारा कराएंगे वही कर सकता है होगा वही जो राम रच रा जय जय श्री राधे आज तो महाप्रुष के बारे में बोलना शुरू कर दिया या काया काया के में हर ही माया है हम तो महाप्रु को बात पाया आया काया लग माया कुछ कर तो नहीं पाया छोटे राधाणी का प्रेम का अनुभव तो इतना आसानी से होता नहीं प्रेम का अनुभव सारी हो जाता है इसलिए मन लग जाता है <laughs> ये तो लगेगा उधर जब धीरे लगना शुरू हो जाएगा तो इधर हटेगा रोशनी घर में रोशनी आएगी अंधकार हट जाएगा रोशनी नहीं आए तो अंधकार हो जाएगा आप रोशनी तुम जीरो जीरो पावर का बल्ब लगाओगे उतना ही रोशनी मिलेगा और फर्टी पावर का बल्ब जलाओगे और उजाला होगा दो पावर का बल्ब जलाओगे और उजाला होगा ए हेलोजिन लगाए को और जला होगा ये बात है और जहाँ रोशनी है वहाँ अंधकार नहीं जहाँ अंधकार है मान लो रोशनी नहीं है रोशनी भी है अंधकार भी है ऐसा होता नहीं है माया भी है और भगवत प्रेम भी है ऐसा तो होता नहीं है भाई यह तो भगवत प्रेम जितना होता जाएगा संसार से मन उतना हटता जाएगा ये ये ऐसे प्रक्रिया है भैया राधे साहब प्रसाद दे जाओ आ जाओ हो गया हो गया अब दो मिनट दो मिनट मैया आ जाओ हो गया हमारा